समय दिन के पाँच बजे का होगा श्री राम कृष्ण भाव के आवेश में देखो अंतर से पुकारने पर अपने स्वरूप को देखा जाता है परंतु विषय भोग की वासना जितनी रहती है उतनी ही बाधा होती है मास्टर जी आप जैसा कहते हैं डुबकी लगाना पड़ता है श्री राम कृष्ण आनंदित होकर बहुत ठीक सभी चुप हैं श्री राम फिर कह रहे हैं श्री राम मास्टर के प्रति देखो सभी को आत्म दर्शन हो सकता है मास्टर जी परंतु ईश्वर करता है वे अपनी इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से लीला कर रहे हैं किसी को चैतन्य दे रहे हैं किसी को अज्ञानी बना कर रखा है श्री रामकृष्ण नहीं उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है आंतरिक होने पर वे प्रार्थना अवश्य सुनेंगे एक भक्त जी हाँ मैं है इसलिए प्रार्थना करनी होगी श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति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 चैतन्य देव को अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है उनकी अनंत लीलाएं हैं परंतु मुझे आवश्यकता है प्रेम तथा भक्ति की मुझे तो सिर्फ दूध चाहिए गाय के स्तनों से ही दूध आता है अवतार गाय के स्तन हैं क्या श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि वे अवतीर्ण हुए हैं उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है चैतन्य देव का उल्लेख कर क्या श्रीराम कृष्ण अपनी ओर संकेत कर रहे हैं